नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आपकी खुशी को बढ़ाते हैं आज हमारे साथ विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हैं आपका नाम है शालू जैन जी आप सभी की तरफ से शालू जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत अच्छे। जी जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को मैं मैं उत्तराखंड देवभूमि देहरादून ऐसी आई हूँ और मुझे पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके जो भी हमें एक शांति और एक एक विश्वास जी जी जी हमें यहाँ पे आके दिख रहा है और मिल रहा है नहीं, नहीं। तो उसको देख के लगता है की शायद हमने यहाँ पे आने में देरी कर दी है मुझे लगता है की हमें कम से कम दस साल पहले यहाँ पे आके इन सब चीजों से जुड़ जाना चाहिए जी जी जी तो लेकिन कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त है। सही बात है। तो अब <laughs> हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि आगे भी हम जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम उसमें जरूर आएंगे जी तो जी। मेरा ये पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे सबको देखते बड़ा अच्छा लग रहा है और ये जो हम नमस्ते करते हैं उसकी जगह जो हम ओम शाम से हैं तो ऐसा बोलने से हमको और जिस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं और आपका अंतर आत्मा से आवाज आ रही है की कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है लेट हो गयी है फिर भी जो है जब जागे तब सवेरा ऐसा कहा जाता है तो हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक प्रकाश हमें मिल रहा है उन चीज़ों को छोड़ा सा क्या होता है ये आध्यात्मिक शक्ति जो है या ज्ञान जो है इवाप्रिट वाला है <laughs> याद रखना पड़ता है इसको जैसे आप भूल जाते हैं तो भूल ही जाता है वो इसलिए उसको बार बार याद करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है कि दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन उससे याद रखना रिम्बरेंस एंड एक्सपीरियंस रियलाइजेशन एंड हाँ उसका फीलिंग करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो रियल आई को जगाना है ना एक हमारी आँख जो देख रही है आपके आँखें कैसे हैं आपके बाल कैसे हैं आपने क्या पहन रखा है ठीक है लेकिन एक हमारी आंतरिक बुद्धि की जो नेत्र है बुद्धि नेत्र जिसको कहते हैं ज्ञान नॉलेज आई जिसको कहते हैं थर्ड आई जिसको कहते हैं उसके ज़रिए अगर हम देखना शुरू कर दें तो चीज़ें जो है सीधी सीधी से आंसर मिल जाता है और शांति हो जाती है वो दृष्टिकोण हमारा नहीं है तो फिर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं फिर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, फिर सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही थर्ड आई की तरफ आप चले जाते हो नॉलेज का यूज़ करते हो आत्मज्ञान का अनुभव करने लगते हो तो सारी चीज़ें एकदम अच्छी लगने लगती है सब कुछ सही हो जाता है तो ये रिमेंबरेंस पे है कि आपको नॉलेज समय पर याद आ जाए कई बार एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं बच्चे तो वो तीन घंटा वो कश्मकश में ही रहते हैं जैसे पेपर का टाइम हो जाता है फिर उसको सारे आंसर से याद आने लगते हैं <laughs> तो तब कोई फायदा भी नहीं ना तो समय रहते चीजें याद आए वो आपको कहते हैं ऊपर वाले की ब्लैसिंग तो अगर आपने चीज़ों को समझा है तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे अपने जीवन में अपनाएं और जिस जगह से देहरादून से आए देवभूमि से तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए इससे वाकई है हमारे चारों धाम वहाँ पे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री लाखों लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अपना एक हिंदू है हिंदू परिषद है हिंदू धर्म से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको वहाँ पे जरूर आना जरूर आना अपने जीवन में एक बार तो उनको वहाँ चारो धाम के दर्शन करने चाहिए बाकी हमारा हरिद्वार से हमारा स्टार्ट होता है तो हरिद्वार हरि का द्वार तो कितने वहीं से द्वार है आपके खुल गए हैं आप ऊपर जाइए सारे दर्शन करिए सब नीचे आइए तो बड़ा अच्छा आपको लगता है, लगता है है पे जो भगवान है, आप उनसे मिल रहे हैं उनके दर्शन कर रहे हैं जो तो है।, है तो हमारा उत्तराखंड है वो तो देवभूमि है ही तो उत्तराखंड में अभी कैसा सिचुएशन है क्या है थोड़ा सा बताइए वर्तमान समय में बीच में तो देखिये थोड़ा सा बाढ़ वगैरह पानी इस बार बहुत ज्यादा वहाँ पे बरसा है वजह तो से काफी दिक्कतें हमें आगे थी जो हमारी चार चारधाम यात्रा है वो भी कुछ टाइम के लिए रोकने गई थी क्योंकि वहाँ पे सड़कों की दिक्कत हो जाती जी जी जी रास्ते अगर कट जाएंगे तो यात्री जो नीचे के हैं वो नीचे रह जाएंगे ऊपर वाले इसलिए यात्रियों को की सुविधाओं को देखते गए इस कदम को उठाता है कि जब ऐसा कुछ है तो यात्रा कुछ कुछ लेकिन अब सब ठीक हो गया है मैं कि कुछ दिन यात्रा यात्रा तो आप आ सकते <laughs> हैं शालू जी आपको रेडियो के माध्यम ऐसी काफी लोग सुन रहे हैं तो जाते जाते संदेश क्या देना चाहेंगे आप देखिए मैं ये यहाँ पे मकसद प्रजापति हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे भी लोग अपने जीवन काल में एक बार जरूर आए और देखें जिस चीज को हम सिर्फ एक सोचते थे कि शायद ऐसा भी कुछ होता है तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें वो सब चीज की अनुभूति अपने आप हो जाएगी जैसे मैं थी तो आज मुझे एक दिन यहाँ पे हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे लगता है कि अगर ये तीन दिन की जगह पांच दिन का होता है तो हम पांच दिन भी यहाँ पे <laughs> इतना अच्छा हमको यहाँ पे आके लग रहा है <laughs> तो मैं ये कहना चाहूंगी सब आए अगर हम किसी भी तरह की शांति चाहते हैं तो पहली शांति हमारी अपने मन की शांति होती है जी जी जी तो जिसका एहसास हमें यहाँ पे आके मिल सकता है वो शांति हम कहीं बाहर जाके पैसों से नहीं खरीद सकते हम सिर्फ एक अनुभव कर सकते हैं और उस चीज का अनुभव हमें यहाँ पे आके मिल सकता है जी जी जी चलिए शालू जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया है कि यहाँ आकर आपको जो शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है वो आप चाहते हैं कि सारे लोग इसका अनुभव करें एक बार जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड के लिए आपने आह्वान किया वैसे ही आप ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन हेडकोर्टर माउंट आबू राजस्थान में भी आप लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अध्यात्मिक चेतना जगी है उसको अनुभव करने के लिए ज़रूर आइए तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ शालू जैन आपको बहुत सारी मंगल कामनाएँ है करते हैं आप इस आध्यात्मिक चेतना का जो चिंगारी है जो जोत है वो आपने अपने अंदर जगाना है और सारी दुनिया के लिए फिर जोत से जोत जगाना है आपको इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं रेडियो वन जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कराते रहो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 मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है बहुत ही सुंदर गीत आपने सुना अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जोड़ना चाहूंगा पुष्पा बल्ला से जी पुष्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आपका तो। जी कैसे हैं आप ठीक हूं और यहां से तो कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई जी जी जी अपने बारे में बताइए आप कहां से आए हैं या क्या करते हैं उत्तराखंड के देहरादून से आई हूं और मैं एक रिटायर टीचर हूं आ, मैं मैंने 36 सिक्स ईयर अपने जो साल दिए हैं टीचिंग में तो मैं वहां से रिटायर हुई हूँ देहरादून से और यहाँ पर मैं हमारी जो प्रिंसिपल हैं अर्जुना गोयल जी उनके थ्रू हम लोगों को ये सब बातों का पता लगा तो वो तो फिर नेक्स्ट ईयर आ रही है हम लोग उनसे नेक्स्ट ईयर सॉरी नेक्स्ट मंथ आ रही है बट हम लोग पहले आ गए तो यहाँ के बड़ा अच्छा अनुभव हमें मिल रहा है जो चारों तरफ शांति ही शांति और सफेद पोशाक देख के तो माइंड को इतना पीस फील हो रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है <laughs> और जैसे कल हम लोगों ने प्रोग्राम देखा शाम का दीदी का प्रवचन सुने जी, जी। फिर रात को हमने कल्चरल प्रोग्राम देखा जो देश से संबंधित हमारे समाज से भारत की संस्कृति तो पर आ, बहुत खुशी बहुत खुशी मतलब बच्चे यहाँ के इतने टैलेंटेड हैं कि लगा कि हमें पूरा जैसे हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हो गया तो बहुत अच्छा लगा। जी जी जी शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया पुष्पा बल्ला जी थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और जिस तरह से पुष्पा जी ने अपना शब्दों का वर्णन किया है ऐसे ही अनुभव आप इस गीत के माध्यम से करेंगे सुनते रहो मुस्कराते <laughs> रहो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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हमारे साथ इला जोशी जी जुड़ गई हैं उनसे बातें करते हैं इलाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका you, कैसे हैं आप जी जी जी अपने बारे uh, में बताइए हमें सर मैं जोशी रिसर्च ऑफिसर गुजरात गवर्नमेंट क्लास टू से रह रही हूँ अभी हमारा जो ऑफिस है रीजनल ऑफिस इकोनॉमिक साइंस स्टेटिस्टिक जो देश का कंट्री का जी डी पी डिस कर रहा उसमें हम डेटा एनालिसिस का काम करते है बहुत सारी जिम्मेदारियों के पर पर्सन कैपिटल अच्छा। बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ है, और बहुत बढ़िया बहुत, बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा जिम्मेवार का काम कर रहे हैं आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और आपने समय निकाल कर इस ग्लोबल सबमीट में आए हैं तो यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं या क्या सीख रहे हैं आप सर मेरा इसका अनुभव कहूँ तो मैं जब चार साल की थी तभी से मेरे दादा के पास ये सारी बुक्स और सारे ज्ञान था तो हमारे घर में मैंने ये पिक्चर सब बचपन में देखी थी तभी से माइंड में क्रिएट हो गया आध्यात्मिक लेवल की हमको कभी संसार में जाना ही नहीं है इसलिए मैंने शादी ही नहीं किया और अभी तक मैं कुमारी ही हूँ और उसी हिसाब से मैं आध्यात्मिक लेवल पे काम कर रही हूँ यहाँ आके मुझे बहुत सारी अच्छी अनुभूति हुई hmm. और एक सुकून शाह फील हो रहा है यहाँ बार बार या तो मैंने तो कल ही दीदी को बोल दिया कि मुझे यहीं पे रुक लो <laughs> मतलब ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है मैं जी कोई जी जी मतलब बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और रात को भी मुझे इसे बहुत गौड़ का एक्सपीरियंस हुआ है तो बहुत बढ़िया वो मुझे शब्दों में नहीं कह पाऊंगी <laughs> क्योंकि मुझे बीच रास्ते में काना का भी मिल गया तो मैं बचपन से ही मीरा की तरह रह हूँ तो वो मुझे काना मिल गया वही मेरा प्रमाण है क्या बात है क्या बात है मुझे काना मिल गया यहाँ बहुत सुंदर अनुभव है आपका इला जोशी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं चाहूँगा की इस अनुभव को आप अपने दिल दिमाग में जो है बना के रखें क्यूँकी कई बार अनुभव ऐसा है की होने के बाद फिर वो इवाप्रेट भी हो जाता है तो हमें उसको परमानेंट करने के लिए रोज उसके बारे में चिंतन करते करते करते रहेंगे तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा और हमें उसका एक्सपीरियंस हर बार हम कर सकते हैं तो जाते जाते ईरा जोशी जी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए मेरा थोड़ा गंभीर भी है, है। आज कल यंग जनरेशन जो लड़का लड़की है उसको रिलेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल और अगर हमें कोई फरिश्ता चाहिए मतलब तो हर कुमारी को अपनी गोद जो है मजबूत बनानी चाहिए उसमें स्पिरिचुअल लेवल का भी नॉलेज होना चाहिए उसको पारिवारिक का भी होना चाहिए कल्चर का भी मतलब हमारी जो संस्कृति है तो वो जो पालेगी और खुद इतना डेवलप करेगी तो उसका बच्चा जो है एक फरिश्ता बनेगा और आगे की पीढ़ी को हम अच्छा संस्कार और सुसंस्कृत पीढ़ी दे सकेंगे अगर उसको पारिवारिक में जाना है तो, दी, तो दी। वो लड़के और लड़की को दोनों को वैल्यू और रिलेशन का भी सब कुछ समझना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हमारा माँ बाप का भी यही जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे पर वो क्या कर रहा है क्या देख रहा है उन सबको जांच किया जाए उसी पर नजर रखे उसको सही वे पे मतलब मार्ग दिखाया जाए हमारा कल्चर का भी उसको नॉलेज दिया जाए सही बात है, बहुत ही अच्छी से बात आपने बताया बहुत ही सुंदर मैसेज कोट किया आपने आज के समय में हमें जो है लड़का लड़की को दोनों को भी नॉलेज से एनरिच करना चाहिए और समाज का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए और परिवार का नॉलेज है वो भी होना चाहिए कई बार हम लोग बिना नॉलेज के ही सब चीज़ें कर लेते फटाफट और फटाफट डाइवर्स भी हो जाता है <laughs> तो वो कहीं ना कहीं एक जो है आ, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं या लैक ऑफ नॉलेज या समझदारी की कमी ऐसा कह सकते हैं हम लोग क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब आत्मीयता से व्यवहार करेगा एक के साथ बंद के रहेगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी हो सकता है थोड़ी देर के लिए चीज़ें अपने को अनोयड सी लगती होंगी लेकिन समझ पैदा करने से चीज़ें अच्छी हो जाती है शांति हो जाती है तो इन्हीं शुभ के साथ इला जोशी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं है जी बिल्कुल बिल्कुल प्यार जी तो एक लाइन सुनाइए हमारे श्रोताओं को आप फिर उसके बाद गाना शुरू करते हैं होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है कितनी शीतल है प्यारी प्यारी है बहुत सुंदर इला जोशी जी बहुत ही सुंदर गीत आपने गुनगुनाया है तो चलिए इसी गीत के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ना चाहूँगा आपको फिर से एक बार और फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इला जोशी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके नए जीवन के लिए ढेर सारी खुशियां आप सुनाए हैं रेडियो वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में और जैसे कि अभी आपने बहुत ही सुंदर गीत सुना इसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं अहमदाबाद से आए हुए मेहमान चारू उड़ानी इनसे हम लोग बात करते हैं तो आप सभी की तरफ से चारू उड़ानी जी का बहुत बहुत स्वागत है, ओम शान्ति। ओम शान्ति। कैसे है आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोता बंधुओं को ओके। मैं और मेरा हसबेंड साइंटिस्ट है इसरो में एक साइंटिस्ट और उसके बाद अभी वाइस चांसलर है तो मैं उनके साथ आई हूँ इस इस <laughs> और, मैं, spouse, <laughs> और ये जो स्पिरिचुअलिटी का प्लेटफॉर्म है कुमारी का वही सबसे बड़ी ताकत है एक्चुअली इसमें न कोई धर्म है ना कोई गॉड है ऐसा कुछ नहीं है की ये इसका इसको मानो उसको मानो ये कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी है जो वो मेडिटेशन है इसमें किसी और का भला आपको नहीं करना है खुद का करो सही बात है आप मेडिटेट जितना आप करते हो आप उतना ऊपर उठते हो वही है सो दैट इज द मेन थिंग और बाकी सब धर्मों में क्या है कि इसका इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो ये व्रत रखो वो व्रत रखो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो श्वेत रंग है ओम शांति का जो उच्चारण है ये सब बहुत ही सुखदायी है एकदम निर्मल है किसी के साथ कोई मन में वैर न रखो न करो किसी की इतना ही अगर इंसान कर लेता है तो ये सबसे बढ़िया है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारी सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है क्यूँकी यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज है की एक परमात्मा को याद करो और सब जो है उसी में समाये हुए और है, और, एक और बात है जी कि ये जो अभी है वो क्या ग्लोबल सबमिट ग्लोबल सबमिट ग्लोबल सबमिट है लेकिन ये उसका नाम है यूनिटी एंड ट्रस्ट इंस्पायरिंग एंड सस्टेल सस्टेनेबल फ्यूचर सो एक तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई जी जी सस्टेनेबल फ्यूचर कहाँ पर डिपेंड करता है जो यूज हो गया उसको आप रीयूज करते हो बिल्कुल कोई भी चीज है ये एनर्जी सोलर सिस्टम लगाई है पूरे कैंपस में बिल्कुल इसकी कल हमें हमने सुना वो लेक्चर में की पूरे कैंपस में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है सोलर से वो सब सोलर से तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है इसी में आप कितने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कम उत्पन्न करो और ये रिन्यूएबल एनर्जी से आप सब कुछ कर सकते और इतनी बड़ी तादाद में जो आज लोग आए हैं यहाँ पर सबके चेहरे पर खुशी तो है और ये फाइव स्टार ट्रीटमेंट जो आपके वॉलेंटियर्स दे रहे हैं <laughs> वो उसको तो सलाम है <laughs> <laughs> जी जी जी, जी। चलिए बहुत सुंदर बातें आपने बताया सस्टेनेबिलिटी जो टीम है वो आपको थीम अच्छा लग रहा है क्योंकि किसी एनर्जी को यूज़ करके फिर वापस री करने से सस्टेनेबिलिटी होती है और जितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगे उतना ही हमारा जीवन जो है बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से चलेगा क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हम जो पीढ़ी हमारे बाप दादा परदादा जो एक्सपीरियंस किया नेचर के साथ में शायद आज की पीढ़ी को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उस नेचर को अगर सस्टेन करते रहेंगे पेड़ काटें फिर लगाएं तो सस्टेन है काटने के बाद लगाएं नहीं तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा तो फिर जो सुख हमें नेचर से मिला हुआ शायद हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको नहीं दे पाएंगे तो इसी हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हमें ये सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जी जी ओम शांति आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन वन जीरो मधुबना गुलशन का गुल सुनते रहो Sund tera ho, radio madhuban, aya pakeyangan, aya khushiyon ki bahar khela man ka gulshan. Sund tera ho, muskura tera ho, radio madhuban. Sund tera ho, muskura tera ho. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी कामनाओं के साथ ग्लोबल सब के मेहमानों से आपकी मुलाकात हम लोग करा रहे हैं लगातार आप अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों से आप बात कर रहे हैं उना से आपने सुना और उसके बाद हमने गुजरात से कुछ लोगों को सुना और अभी उत्तराखंड से भी हमने कुछ लोगों को सुना देहरादून से सुना और अभी हम नेपाल से आए हुए किरण कौर जी से बातें करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा हिंदी बोलते हैं तो उन्होंने कहा मेरा मायका जो है इंडिया है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा लगेगा नहीं कि नेपाली कोई बोल रहे हैं तो किरण कौर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जय नेपाल जय हिंद मुझे अच्छा लगता है जब हम ऐसी जगह पे आते हैं ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन शायद अभी तक जो आप सब लोगों ने सुना है उससे थोड़ा अलग मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों को बिल्कुल तो बिल्कुल दिखाई सॉरी सुनाई देगा तो यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में जो था जैसे कि ओम शांति में जुड़े हुए जो हमारी माताएं माता है हमारा उनसे उठना बैठना है पर जब वो बोलते हैं तब मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये धार्मिक ले जाने वाली एक मुहिम है शायद इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं हमें ये रियलाइज कराते हैं कि क्या सही क्या गलत लेकिन हम यही चीजें गीता में भी पढ़ते है मैंने कुरान तो नहीं पढ़ी लेकिन बाइबल के कुछ कुछ जो ये आते थे हमारे घर में मैंने उन लोगों से भी यही चीजें सीखी लेकिन hmm. लास्ट में कंक्लूजन सिर्फ यही आया है हानि के बाद कि सबका मालिक एक है. एक है मैंने यही सीखा अब देखिए अभी तक जो दीदिया और हमारी बहनें बोल रही थी hmm. उनके बाद आई मैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है hmm. हम एक तरफ देखा तो से देखा जाए तो टूरिस्ट के हिसाब से आए जी जी, जी हमें तो अभी तक अध्यात्म के बारे में कुछ भी तो नहीं पता औका तक ध्यान नहीं एक्चुअली <laughs> तो इसी चक्कर में मेरा ये था कि हम क्या सीखने जा रहे हैं हम क्या करेंगे सीखने के नाम पे देखने के लिए तो मैंने मूवी तक देखी कल हमारे ग्रुप ने सपने मूवी देखी बहुत सारों का शायद एक्सपीरियंस ये होगा कि थोड़ा जल्दी बढ़ जा, बढ़ देता आ, या फिर थोड़ा और देखने को मिल जाता, मिल जाता हाँ। या फिर जल्दी खत्म होता तो हम बाहर निकल जाते एक्सपीरियंस के मामले में बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो ग्रुप है उसमें से बहुत सारों का एक्सपीरियंस ये रहा किसी का कम तो किसी को जीत जाता कुछ महीने थे उनका ये कहना था की मेरे आंखों से आंसू आ गए मेरा मिक्स मैक्स था मेरा मिक्स मैक्स था ऑब्वियसली लेकिन शाम को जब हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ डायमंड हॉल में उसमें एक बहन ने बहुत सुंदरता से जो रचना गीतात्मक कविता की शैली में जो उसने तो के बारे में सुनाया उसके बाद जो है मेरे सोचने की शक्ति जो थी कि अरे ये कुछ नहीं बस ऐसे ही तब मुझे ये फीलिंग आई कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ मुझे ये फीलिंग आई कि कहीं ना मैं कहीं गलत शायद में अकेले आई होती हुँ, अगर ग्रुप के बिना आई होती क्योंकि सबका मिक्स मैच हो रहा है कोई बोलता है दाए जाता है कोई बोलता है, है।, है, कोई बोलता है सीधे चलना बेटर है अब कल से मेरा ये हो गया है की शायद अगर मैं अकेले आई होती तो आध्यात्म आध्यात से भी बेटर शायद मैं कुछ पल के लिए बैठ के मनन कर सकती थी थोड़ी देर सोच सकती थी इस तरह का मुझे हुआ अब सोचने की बात मुझे ये भी है की मैं दोबारे आना चाहूंगी या नहीं आना चाहूंगी लेकिन शायद मैं ग्रुप के साथ ना घर जाने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद ये सबमिट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम घर जाएंगे हमारी वो जो दीदियाँ माता बहने वो हमसे हमारा अनुभव पूछेंगी दिमाग में ये आ रहा है कि मैं उन्हें वहाँ जाके क्या बताऊंगी <laughs> क्यूँकी मैंने कुछ नहीं लिया सत्यता मेरे अपने अंदर की मन की सत्यता मैं उनसे सीधे ये बोलूंगी अम्मा खाई मै कही था वहाँ गये मोएले जिज्जे हिरन पड़ने तो सब हिरी सके मैंने जो जो देखना था देखा लेकिन मैं उतना जो आप मुझे यहाँ बताती मैं वो सब ग्रहण बिना किए आई हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया मैं कर पाई जो मैं करना चाहती थी नहीं। नहीं। क्योंकि जो मेरी सोच थी हम आ, जिस एरा में है जो हमारा उठने बैठने का ढंग है जो हमारा खाने का आप लोगों से बात करने का ढंग है वो बहुत अलग है आप लोगों में और हमें बहुत अंतर अंतर है उसी चक्र के चलते जो है हम ये नहीं कर पाए उसका मुझे खेद है दिल से खेद है और मैं वहाँ जाके अपनी जो आप लोग चाहते थे अदरवाइज जो मैंने कल देखा उसके बाद थोड़ा तो मेरे दिमाग को एक टच मिला और मेरे मन को वो चीज टच कर गयी की हमें इस चीज में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल तो इसके लिए आप लोगो से मैं बस यही है थोड़ा सा थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक हो गया होगा मेरे चक्कर में किरण जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को थोड़ा अलग जरूर लग रहा है हाँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम लोग किसी नई चीज पे पहली बार जाते हैं तो समझने में हमें टाइम लगता है लेकिन जिससे ही जैसे हमें समझ आ जाती है तो हमें एहसास होता है अरे हम इसके लिए प्रिपेर ही नहीं थे हम तो अपना मानसिक स्थिति जो है जैसे घूमने के लिए एक बच्चा होता है अगर हम उसे मेले में ले जाते हैं तो उसको लगता है कि मेले में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा मेले में किसी भगवान का मंदिर है और वहां जाके मुझे बैठना है पूजा करना है ये तो उसके ख्याल में भी नहीं आएगा है ना तो बिल्कुल वैसे ही आपका मन कर रहा है अभी और लेकिन कहीं ना कहीं आपको मंदिर देखने के बाद मूर्ति देखने के बाद आपको लगा कि अरे मैं इसके लिए आई नहीं प्रिपेयर नहीं पर प्रिपेयर होके आती तो शायद मैं बहुत कुछ पा लेती तो मैं चाहूँगा कि आप इस छोटे से जो स्पिरिचुअल टच जिसको कह सकते हैं एक स्पर्श कहते हैं एक बच्चे को माँ का स्पर्श मिल जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है वैसी चीज़ आपके साथ हुई है तो मैं चाहूँगा कि आप आराम से इन्जॉय कीजिए और बाद में अकेले भी आइए और यहाँ जो स्पिरिचुअल पूरा एनर्जी है उसको इनकलकेट करके उसको अपने अंदर उतारिए और उससे अपने जीवन को बदलाव लाइए उसमें और फिर दूसरों को भी ज़रूर दीजिए ऐसी शुभ आदा के साथ बहुत सारी खुशियाँ आपको बहुत सारा प्यार और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से लोग आपको सुन रहे हैं मैसेज के हिसाब से मैं बोलूँ तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम क्या ही करें वो तो ऑलरेडी इतनी ब्राइट है की हमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो हमारा हमारे साथ क्या के नाइन्टीज के जी, जी, हमें जो है हम बीच के हो गए ना हम आगे बढ़ पा रहे ना हम पीछे का देख पा रहे है <laughs> तो हो सके तो हम बाबा जी के दर्शन के लिए जिस तरह से आए हैं हो सके जी, जी। किसी को फोर्स नहीं कर सकते में ये कह सकती हूँ की हो सके एक बार के लिए बैठ के चिंतन मनन कर लिया। क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है पाने के लिए बहुत कुछ है हम पा सकते हैं क्योंकि बाबा जी ने हमें जो हमें राह दिखाई है जी उसके चलते हम बहुत कुछ पा सकते हैं तो मैं चाहती हूं आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरा ये कि आप लोग कुछ देर के लिए बैठे और एकांत मन से सोचे की हम आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं बाबा जी में हो जाइए और आगे बढ़िए धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया किरण कौर जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया सबके लिए आगे चल के हम लोग कुछ इस पर भी मंथन करते हैं कि हमें क्या चाहिए उसके लिए आपको प्रयासरत जरूर रहना चाहिए तो निश्चित तौर पे क्या चाहिए माना सिर्फ खाना पीना रहना ये नहीं आपको चाहिए शांति प्रेम आनंद ज्ञान और शक्ति जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है वो चीज़ें यहाँ शांति वन में आके मिल सकता है तो इस पर विचार कीजिएगा इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार किरण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप सभी को मंगल कामनाएं है करते हैं सुनते रहो मुस्कुराते <laughs> रहो के मोती लाए हैं प्रभु प्यार का स्वागत हो स्वीकार का स्वागत हो स्वीकार ज्योति जगाए की जगह दिल अपना बिठाए दीपों की जगह आत्मा ज्योति जगाए मान फिर बेटी का दीका मान फेल बेटी का a oh, hey. क्या है कहना प्रभु के परिवार में आते ही रहना आज हमारी खुशियों का क्या है कहना प्रभु की परिवार में आते ही रहना दसों में सो साज सुनाए गाय में